शिव पुराण पर संहिता विद्वान ब्राह्मणों सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा दस गुना फल देने वाला होता है यह जानना चाहिए उससे भी दस गुना महत्व उस कर्म का है जो विषु ज्योतिष के अनुसार वह सब जबकि सूर्य विषु रेखा पर पहुंचता है और दिन तथा रात दोनों बराबर होते हैं वर्ष में दो आता है एक तो सौर चैत्र मास की नौमिति थी या अंग्रेजी 21 मार्च को और दूसरा और सौर की थी या अंग्रेजी 22 सितंबर को जो नामक योग में किया जाता है दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषु से भी दस गुना माना गया है उससे भी दस गुना मकर संक्रांति में और उससे भी दस गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं जगद्रूपी सूर्य का राघ रूपी विषव से संयोग होता है इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है तथा उस विश्व की शांति के लिए उस समय स्नान दान और जप करें वह काल विश्व की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं तमोनिष्ठ योगी और ज्ञान निष्ठयति ये पूजा के पात्र हैं क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचाता है उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है वह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र पतनात्र पात्र शास्त्रे प्रयुजते पुराण पात्र, पात्र, पात्र कहलाता है गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है इसलिए वह गायत्री कहलाती है जैसे श्लोक में जो धनहीन है वह दूसरे को धन नहीं देता जो यहाँ धनवान है वही दूसरे को धन दे सकता है उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है इसलिए दान जप होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है